असाधारण कारण ज्ञान प्रसाद को बताया ज्ञान प्रसाद है चित्त की प्रसन्नता प्रसन्नता का अर्थ है स्वच्छता और एकाग्रता तो ज्ञान प्रसाद यानि चित्त की शुद्धि तथा एकाग्रता यह आत्मलाभ के असाधारण कारण हैं इनसे आत्मलाभ होता है आत्म लाभ ज्ञान प्रसाद से होता है करके अष्टम मंत्र में कहा जिस आत्मा का लाभ ज्ञान प्रसाद से होता है लाभ है साक्षात्कार शुद्ध तथा एकाग्र चित्त से जिस आत्मा का लाभ होता अनुभव होता है वह आत्मा जिस कारण से ये अव्यभिचरित साध्य साधन भाव है ना ज्ञान प्रसाद और आत्मलाभ इनका तो आत्मलाभ चाहने वाले को शुद्ध तथा एकाग्र चित्त से ही आत्मा को जानना चाहिए ये कह रहे हैं क्योंकि वही अव्यभिचरित साध्य साधन भाव हैं अभी तो इनके साध्य साधन भाव को मात्र बताया गया है तो इसलिए चित्त प्रसाद को आत्मलाभ के साधन के रूप से बताने वाला ये वाक्य है ये शो अनुआत्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि इसका अवतरण देखिए अवतरण तो नहीं है भाष्य में सीधे उसी में देखिए मूल मंत्र का उच्चारण तथा मूल मंत्र का अर्थ तो येशो ु आत्मा चेतसा वेद यस्म प्राण पंचद विवेश सर्वमोतम प्रजा यशुद्धे भी होते आत्मा तो येष आत्मा अणु जिस आत्मा को विशुद्ध तथा एकाग्र चित्त से जाना जाता है वह अणु है अत्यंत सूक्ष्म है अनुअनियान है और उसे चेतसा यानि विशुद्धे निकाग्रेन चेतसा यहाँ चेतस शब्द का अर्थ है ज्ञान प्रसाद ज्ञान यानी प्रसन्न चित्त चेतसा शब्द से लीजिए प्रसन्न चित्त याने एकाग्र तथा तो शुद्ध चित्त तो विशुद्ध तथा तो एकाग्र चित्त से इस अति सूक्ष्म आत्मा को जाना जा सकता है वेदितव्य इसमें तब्य प्रत्यय इस अर्ह अर्थ में है आत्मा को यदि जाना जाता है तो केवल इसी से जाना जाता है अन्य किसी से नहीं इस दृष्टि से कहा कि येषो आत्मा, आत्मा चेतसा वेदितव्य विशुद्ध तथा एकाग्र चित्त से ही जानने अर्ह है योग्य है आत्मा विशुद्ध चित्त से आत्मा को कहाँ पर जाना जाता है तो बताया जा रहा है कि ये प्राण विवेश। तो यश्मिन शरीरे, तो जिस शरीर में यह आध्यात्मिक वायु विशेष प्राण पंचधा यानि अपने प्राण अपान व्यान उदान समान भेद से पांच विभाग करके संविवेश प्रविष्ट हुआ है जिस शरीर में उसी शरीर में विशुद्ध तथा एकाग्र चित्त से आत्मा को जाना जाता है और शरीर से भी लेना शरीर के अंदर जो हृदय रूप स्थान है चित्त का गोलक उस गोलकस्थ चित्त से अपने साक्षी के रूप में आत्मा जानने योग्य है हाँ तो ये पंचदार प्राण संविवेश तस् शरीरे हृदय एषो अणुआत्मा चेतसा वेदितव्या ऐसा न करिए तो जिस शरीर में पांच विभागों में अपने आप को विभक्त करके प्राण स्थित है प्रविष्ट हैं उसी शरीर में हृदय में इस सूक्ष्म आत्मा को विशुद्ध एकाग्र चेत से चित्त से जानना चाहिए वह जानने योग्य हैं और आगे हैं कि प्रजाना सह चि ओतम ऊपर से जोड़ देना अध्याय कर लेना येन येन चेतन आत्मना तो प्राण ये हैं सह अर्थ में इसलिए प्राणों के साथ और प्राण शब्द इंद्रियों का भी परामर्शक है इसलिए प्राण सह यानी इंद्रिय सह चित्तम तो इंद्रियों सहित चित्त ये न चेतन आत्मना व्याप्तम गौतम का अर्थ है व्याप्त तो जिस चेतन आत्मस्वरूप से सभी इंद्रियों सहित तो चित्त व्याप्त हैं चित्त तथा चक्षुरादि इंद्रियां अपने अपने विषय प्रकाशन के रूप से प्रसिद्ध हैं इंद्रिय तथा मन ये ज्ञान कराते हैं किसका चित्त रूपादि विषयों का और यानी सभी अपने अपने विषयों का तो ये स्वतः प्रकाश से युक्त होंगे तब तो प्रकाशित प्र कर पाएंगे रूपादि को और प्रकाश है चेतन और चेतन तो एक ही है आत्मा तो यदि जलाना हो तो जलाने का सामर्थ्य मात्र एक में है अग्नि में और जलादि भी यदि जलाते हैं पानी आदि भी जलाता है यदि तो पानी आदि को दाहक बनने के लिए आवश्यक होता है दहाक अग्नि से व्याप्त होना दहाक अग्नि से व्याप्त होते हैं पानी आदि तो उनमें भी दहाकत्व आता ऐसे चित्त में प्रकाशकत्व प्रसिद्ध हैं अभिव्यंजकत्व वह जिस चेतन आत्मा के से व्याप्त होने से चेतन आत्मा से संबद्ध होने से चित्त तथा चित्त संबंधी इंद्रियों में प्रकाशकत्व है वह चेतन आत्मा शरीर के अंदर हृदय में विशुद्ध तथा एकाग्र चित्त से जानने योग्य है ऐसा पूर्व के साथ संबंध करना तो ये चेतन आत्मना प्रजावित प्राण सह व्याप्तम्। येशो अनु आत्मा चेतसा वेदितव्य ऐसा अन्वय है जड़ इंद्रिया इंद्रियों सहित चित्त में उनके विषयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य जिस आत्मा के संबंध से इनमें आ रहा है वह आत्मा विशुद्ध एकाग्र चित्त से जानने योग्य है ऐसा ये अन्वय करना तृतीय पाद का भी प्रथम पात के साथ ही जिस चित्त से जानना है उस चित्त को कहा जा रहा है यन विशुद्धे विभवत्स आत्मा तो यस्मिन चित्ते ये शब्द ए चित्त का परामर्शक हैं दो ये शब्द हैं इसमें द्वितीय पाद में और चतुर्थ पाद में जो द्वितीय पाद में इसमें शब्द था शुरू में वह परामर्शक था शरीर का और चतुर्थ पाद में जो इसमें शब्द हैं वह परामर्शक हैं आत्मा का चित्त का चित्त का तो यस्मिन चित्ते विशुद्धे सति, ये हाँ तो विशुद्धे चित्ते विशुद्धको या प्रसन्न प्रसन्नको तो जिस चित्त के प्रसन्न होने पर या प्रस जिस प्रसन्न चित्त में आत्मा यह चेतन अति सूक्ष्म आत्मा विभवती याने यानि विकार्थ विशेषण भवती यानि अभिव्यक्त होता है विषय विशे, अपने विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है उसका विशेष रूप है निरुपाधिक रूप जो स्वस्वरूप है उपाधि निरपेक्ष स्वरूप है आत्मा के आत्मा का एक जो स्वरूप है जीव स्वरूप वह तो व्यक्त ही है प्रतिबिंबात्मक अशुद्ध चित्त में भी वह अभिव्यक्त हैं जीव स्वरूप जो औपाधिक हैं उसे अभिव्यक्त होने के लिए चित्त की विशुद्धि आवश्यक नहीं है वो तो अशुद्ध चित्त में भी अभिव्यक्त है उसे आत्मा का विशेष स्वरूप नहीं कहा जाएगा आत्मा का विशेष स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप अकर्त्री, अभोक्त्री, असंसारी स्वरूप निर्विकार चिदानंद वो है आत्मा का विशेष स्वरूप और उसकी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है चित्त की विशुद्धि इसलिए ये विशुद्धे चेतसि तो जिस विशुद्ध चित्त में एश आत्मा एने चेतन अति सूक्ष्म निरूपाधिक आत्मा भवती यानि अभिव्यक्त होता है अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है तेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम उस मंत्र में जो स्वाम तनुम शब्द से कहा गया स्वरूप है उसे यहाँ पर श आत्मा शब्द से लेना और शब्द से कहा गया विशेष स्वरूप वो तन, स्वाम तनु ने अपना निर्विशेष स्वरूप निरूपाधिकव अभिव्यक्त करता है जिस विशुद्ध चित्त में तेन विशुद्धेन चेतसा नेतसा अनु आत्मा वेदित ऐसा न करना तो विशुद्धे युद्धे विभोदेशात्मा इसमें ये विशुद्धे यह चतुर्थ पाद बता रहा है आत्मलाभ के साधनभूत चित्त की विशेषता को और येशो शो आत, अनुआत्मा यहाँ पर गे जो आत्म तत्व तो बताया जा रहा है विशुद्ध चित्त से उसकी विशेषता बताने वाला तृतीय पाद हुआ कि आत्मा के संसर्ग से ही व्यवहार अवस्था में प्रकाशकत्व रूपेण प्रसिद्ध इंद्रियों सहित चित्त प्रकाशक बन सकता है आत्मा की सन्निधि से ही जैसे पानी आदि अग्नि के सन्निधि से ही दाहक बनते हैं ऐसे जिस आत्मा के सन्निधि रूप व्याप्ति से स्वतः जड़ इंद्रियों सहित चित्त स्वस्व विषयों के प्रकाशक बनते हैं वह आत्मा यशो अनुआत्मा शब्द से ग्राह्य है और उस आत्मोपलब्धि का स्थान बताने वाला हुआ याण पंचधा संविवेश आत्मोपलब्धि कहाँ होती है और उपलब्ध होने वाला आ, आत्मा कैसे हैं और उपलब्धि का साधनभूत चित्त कैसा होने पर आत्मा उपलब्ध होता है ये तीन बातें यहाँ पर है कि ज्ञेय कैसा है और ज्ञान का साधन चित, चित्त कैसा होना चाहिए तब आत्मा जान, जाना जाता है और कहाँ जाना जाता है ये बताया गया भाष्य है यम आत्मान एवं पश्यति येषो अणु यानी सूक्ष्म तो जिस आत्मा को ज्ञान प्रसाद से अनुभव करता है उत्तम अधिकारी वह आत्मा अणु है सूक्ष्म है और चेतसा एने विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध चेत चित्त से केवल न वेदितव्य यानी वेदितव्य का अर्थ है ज्ञानने योग्य है ज्ञानारह है उसका ज्ञान कहाँ पर होगा विशुद्ध चेत चित्त से तो क्वा असो असौ एने कहाँ पर असो याने आत्मलाभ कहाँ पर होता है वह आत्मा कहाँ है जहाँ उसकी उपलब्धि होगी तो पूछा जा ये क्वासो प्रश्न हुआ इसका उत्तर देने के लिए द्वितीय पाद है यस्मिन शरीरे प्राणो वायु पंचधा प्राणापाणादि भेदे न समविवेश सम्यक प्रविष्ट तस्म एव शरीरे हृदय चेतसा ज्ञेय इतर्थ तो जिस शरीर में आध्यात्मिक वायु प्राणापाणादि अपने पांच भेदों से अच्छी तरह से प्रविष्ट हैं उसी शरीर में जो हृदय रूपी स्थान है उसमें विशुद्ध चित्त से आत्मा जानने योग्य है ये पूर्वा्ध का अर्थ निकलेगा अब चेतसा चेतसावेदितव्य ये कहाँ उस चित्त का विशेषण स्पष्ट करने के लिए ये पूछा जा रहा है कि की कृषे चेतसा चेतसावेदितव्य इति आह प्राणईस तो किस प्रकार के चित्त से वेदितव्य हैं जानने योग्य हैं यह आत्मवस्तु तो बताया जा रहा है कि प्राणई सह तो प्राणई ये सह अर्थ में तृतीय है इसलिए तृतीया का अर्थ कर दिया सह इंद्रिय प्राण शब्द इंद्रियों का परामर्शक है तो सह चित्तम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका में देखिए बौद्धा दे चित्तादौ चेतनत्व भ्रम दर्शनात् चित्तम् स्वस्मिन् चित् स्वस्वर्गिनी चैतन्यंजकत योग्यम तत परमु अभ्यक्तिसंवात् चेत उच्य संभावना सह इंद्रिय इति तो प्राण सह इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार तृतीय पाद के अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं किस उद्देश्य से श्रुति में तृतीय पाद आ रहा है तो कहते हैं जो बौद्धादि हैं विचारक बौद्ध और आदि शब्द से अन्य विचारक भी जो मानते हैं इस आनंदमय कोष से अभ्यंतर ब्रह्म से अतिरिक्त क्षर पुरुष या अक्षर पुरुष में से ही एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तो हैं पुरुषोत्तम की उपाधि और वास्तविक चेतन आत्मा है पुरुषोत्तम और ये कारण उपाधि हैं अक्षर पुरुष कार्य उपाधि हैं क्षर पुरुष ये दोनों भी जड़ हैं कारण उपाधि अक्षर पुरुष हैं अव्याकृत और कार्य उपाधि क्षर पुरुष है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो उनमें से स्थूल शरीर को ही आत्मा समझने वाले तो चार वाक चेतन यह स्थूल शरीर ही है चार भूतों का जब संघात विशेष बन जाता है तो उसमें चैतन्य प्रकट होता है चैतन्य विशिष्ट यह शरीर आत्मा है उन चार वाकों से अतिरिक्त बाकी जो हैं अंतकरण को आत्मा मानने वाले यानी सूक्ष्म शरीर अंतपाती पाति तत्व विशेषों को आत्मा मानने वाले वो है आत्मा को कर्ता चित्त रूप ही मानने वाले और चित्त की भी जो वृत्ति विशेष है क्षणिक मानते हैं ना आत्मा को क्षणिक विज्ञान यानी विज्ञान है ज्ञान और क्षणिक ज्ञान वो तो है चित्त की वृत्ति वो दो प्रकार की है एक को कहा जाता है आलय विज्ञान एक को कहा जाता है प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान है अहम अहम इत्या का वृत्ति चित्त की और उसी को विज्ञान ने चेतन मानते हैं चित्त की वृत्ति को ही आलय विज्ञान को ही यानी अहम वृत्ति को ही इसलिए वह अहम वृत्ति बन बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती है तो क्षणिक है तो उनके यहाँ आत्मा भी क्षणिक है सर्वम क्षणिकम लेकिन यह आलय विज्ञान प्रवाह रूप से चलता रहता है उसका निरंतर प्रवाह अनादिकाल से प्रारंभ हुआ है और चलता रहेगा अनंत काल तक तो ये जो आलय विज्ञान है अहम अहम इत्या का चित्तवृत्ति का प्रवाह उसे आत्मा मानते हैं बौद्ध और आदि शब्द से ग्राह्य हैं बौद्ध कहने से तो आलय विज्ञान को आत्मा मानने वाले चित्तवृत्ति को ही आत्मा मानने वाले वो हो गए बौद्ध विज्ञानवादी बौद्ध वो तीन हैं चार हैं ना बौद्ध के बौद्ध उनमें से वैभासिक सौतरातिक और योगाचार ये तीनों मानते हैं आलय विज्ञान आत्मा है इसलिए इनको विज्ञानवादी बौद्ध कहा जाता है और माध्यमिक है शून्यवादी बौद्ध तो जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं उन्हें बौद्धादे इसमें बौद्ध शब्द से लेना टीका में जो है बौद्धादे इसमें बौद्ध शब्द से सौत्रांतिक वैभाषिक और योगाचार ये तीन बौद्ध इनको चित्तवृत्ति में ही चेतनत्व का भ्रम है उस चित्तवृत्ति को ही विज्ञान ने चेतन मानते हैं आत्मा मानते हैं जो चेतन है वो आत्मा है अहम अहम इत्याकारक आलय विज्ञान धारा ही आत्मा है ऐसा उनका भ्रम है आत्मा को नित्य मानने वाले वो हैं वैशेषिक न्यायिक मीमांसक आस्तिक विचारकों में यह चारों ये तीन ये मानते हैं कि आत्मा क्षणिक नहीं है उत्पत्ति विनाशील नहीं है नित्य है और अनेक है, नित्य है अनेक है इसलिए उनकी दृष्टि में नित्य है यह आलय विज्ञान बौद्धों का जिसमें प्रकट होता है उसका जो परिणामी है वो है अंतकरण बुद्धि विज्ञानमय कोश विज्ञान में उसी को कर्ता भोक्ता मानते हैं कौन वैशेषिक वैशेषिकादि तार्किक लोग विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणी कुरुते अभी यह जो श्रुति है तैत्रिय श्रुति वह उसी को कर्ता भोक्ता बताती है विज्ञान शब्द से विज्ञान में कोष को लेना यानी बुद्धि को तो बुद्धि ही बुद्धि का परिणाम नहीं अपितु तो बुद्धि आत्मा है चेतन है ऐसा भ्रम है तार्किकों का वैसे वैशेषिक न्यायिक और मीमांसकों का वो भी उनका भ्रम ही है कि विज्ञान ही विज्ञान यानी बुद्धि ही क्या है वो आत्मा है यद्यपि बुद्धि जड़ पंचभूतों का परिणाम होने से जड़ है तो जड़ बुद्धि को चेतन समझना ब्रह्म है तो आदि शब्द से उनको लेना और आदि शब्द से उनको भी लिया जा सकता है सांख्य और योगियों को भी वे आनंदमय को ही आत्मा मानते एक प्रकार से यद्यपि उनके यहाँ चेतनात्मा है प्रधान से अलग है लेकिन अनेक हैं अनेकत्वों में ब्रह्म है इसलिए उनको ना लीजिए इन्हीं को ये पांच पांच क्या चार हुई है बौद्ध न्यायिक वैशेषिक और मीमांसक तो बौद्धादे इसमें आदि शब्द से वैशेषिकादि तो बौद्धादे चित्तादो चेतनत्व भ्रम दर्शनात् तो बौद्धादि का चेत चित्तादि में ही चेतनत्व तो भ्रम है तो चित्तादि में आदि शब्द से किसको लेंगे चित्तवृत्ति को चित्त को आत्मा मानते हैं वैशेषिक, न्यायिक तार्किक और मीमांसक और चित्त को नहीं अपितु तो चित्त की अहम वृत्ति आलय विज्ञान उसे आत्मा मानते बौद्ध इसलिए चित्तादो में आदि शब्द से अहम वृत्ति रूप जो चित्त का परिणाम उसे लीजिए चित्त शब्द से परिणामी को लीजिए तो चित्त या चित्त वृत्ति में ही चेतनत्व भ्रम दर्शनात् चेतनत्व का यानि आत्मत्व की भ्रांति देखी जा रही है इन लोगों की और चित्तम चिंत च चैतन्य अभिव्यंजकत्वे स्वभावत योग्य तो जो चित है वह अपने में और अपने से संबद्ध इंद्रियों में जो चेतन आत्मा का चैतन्य है स्वरूप उसकी अभिव्यक्ति करने में स्वतः समर्थ हैं स्वभावतः योग्य है ये निश्चित किया जाता है क्यों तो कहते हैं बौद्धादे चित्तादो चेतनत्व भ्रमदर्शनात् ये पंचमें अंतप न हेतु है। इस प्रतिज्ञा का निश्चा प्रतिज्ञा है कि चित्तम स्वस्मिन ये है एव ये है की चिंत स्वस्थ स्वंसर्गिनी चैतन्यभक स्वभावत योग्ये प्रतिवाक्यँ की चिंत में स्वभावतः योग्यता है किसकी तो चैतन्य अभिव्यक्ति की चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता चित्त में स्वभावतः है तो चैतन्य को अभिव्यक्त करने की चित्त में स्वभावतः योग्यता है तो वो कहाँ पर चेतन्य को अभिव्यक्त करता है अपनी योग्यता कहाँ दिखा किसमें चैतन्य को अभिव्यक्त करने में दिखाता है तो कहते हैं स्वस्मिन तो स्व शब्द से चित्त को ही लेना स्वस्मिन यानि अपने में अपने में यानी चित्त में तो जैसे दर्पण अपने में अपने से पूर्ववर्ती बिंब का प्रतिबिंब अभिव्यक्त करता है ऐसे चित्त में अपने अधिष्ठान भूत चेतन के चैतन्य स्वरूप को अभिव्यक्त करने की योग्यता है स्वभावतः। तो क्या वो केवल अपने में ही चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता रखता है या दूसरे में भी चैतन्य को अभिव्यक्त कर सकता तो कहता कहते हैं कि दूसरे में भी वो अभिव्यक्त करता है दूसरे कौन तो स्वसंसर्गिनी तो स्वसंसर्गी होंगे इंद्रिया स्व यानि चित्त और उससे संबद्ध संश्लिष्ट जो चक्षुरादि इंद्रिया उनमें भी चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता चित्त में स्वभावता है अपने में भी चैतन्य को अभिव्यक्त करता है और अपने से संबद्ध चक्षुरादि में भी चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता चित्त रखता है ये आप कैसे निश्चित करते हो कि चित्त में यह स्वाभाविक योग्यता है वह अपने में और अपने से संबद्ध चक्षुरादि इंद्रियों में आत्मा को अभिव्यक्त करता है यह कैसे निश्चित किया आपने इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए हेतु बताया गया शुरू में कि बौद्धा दे चित्तादो चेतनत्व तो इससे हम निश्चित करते हैं कि चित्त में स्वभावतः यह योग्यता है कि वह अपने में और अपने से संबद्ध इंद्रियों में चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता रखता यदि चित्त में योग्यता न होती तो चित्त को ही चेतन न समझते चित्त में चेतनत्व का भ्रम न होता और ये जो है आलय विज्ञान उसमें भी चेतनत्व का भ्रम न होता वैशेषिक नैयायिक मीमांसक जैसे बुद्धिमानों को चित्त ही चेतन है याने आत्मा है ये ब्रह्म हो रहा है यह ब्रह्म ज्ञापक ज्ञापक हैं कि चित्त में स्वभावतः योग्यता है कि वह चैतन्य को स्वभावतः योग्य करने की शक्ति रखता है सामर्थ्य रखता है अभिव्यक्त करने की योग्यता रखता है ह नहीं नहीं उसमें स्वभावतः योग्यता है ये बताया जा रहा है ना चेतन चेतन तो सब जगह है लेकिन सब वस्तुओं में चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता नहीं है जैसे दर्पण भी पृथ्वी है और ईंट भी पृथ्वी है लेकिन ईंट रूप पृथ्वी में योग्यता नहीं है कि ईंट के सामने आप खड़े रहो और आपका प्रतिबिंब वह ग्रहण कर लें आपका प्रतिरूप अपने में दिखा दें दर्पण रूपी पृथ्वी में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह आप दर्पण के सामने खड़े रहोगे तो आपकी प्रतिकृति अपने में अभिव्यक्त करता है आपका प्रतिबिंब अपने में अभिव्यक्त करने की योग्यता रखता है ऐसे भौतिक शरीरादि भी हैं स्थूल शरीरादि भी और भौतिक चित्त भी हैं लेकिन चित्त में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह चेतन को अभिव्यक्त करता चेतन को अभिव्यक्त करना है चेतन का प्रतिबिंब ग्रहित करना हाँ Okay. तो, तो वहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ तो ज्ञान है और चित्त शब्द का अर्थ है यहाँ पर जैसा आत्मारूप द्रव्य मानते हैं नौ द्रव्य में से ज्ञानाधिष्ठान ज्ञानाधिकरण आत्मा तो बुद्धि शब्द वहाँ ज्ञान के लिए ज्ञान गुण के लिए और ज्ञान रूप गुण का जो अधिकरण हो आश्रय हो जिसमें समवय संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान है वृत्ति चित्त की वह उत्पन्न होता है समवय संबंध से चित्त में इसलिए चित्त ही आत्मा है वहां ज्ञान है उनके यहां, वो चित्त की वृत्ति चक्षुराधि इंद्रियों से जो रूपाध्याकार चित्त वृत्ति बनती हैं वो ज्ञान है और वह उत्पन्न हुई समुवाय सम्बन्ध से चित्त में चित्त में और वह चित्त है आत्मा हाँ? हाँ वो सब चित्त में है ज्ञान इच्छा सुख दुख द्वेष संस्कार ये सब जो है ना आत्मा वो चित्तम है आत्मा तो निर्विशेष है ना वही न्यायिक मत वेदांती जिसको चित्त कहते हैं उसी को नयायिक आत्मा कहते हैं अनात्मा को ही आत्मा कहते हैं इसलिए अनात्मा को आत्मा कहने से अनात्मा चित्त के वो धर्म है सुख दुखादि वस्तु तो देखा जाए तो और उस सुख दुखादि धर्म वाला ही आत्मा को मानना का अर्थ है सुख दुखादि धर्म जिस अनात्मा के हैं उसको आत्मा समझना ये भ्रम है इसलिए भ्रम कह रहे हैं तो चित्त अनात्मा है और उसी के धर्म हैं ज्ञान इच्छा सुख दुखादि और उनको वे धर्म जहां रह रहे चित्त में उसको आत्मा समझना ये भ्रम है तार्किकों का ये कह रहे हैं अनात्मा चित्त को ही आत्मा समझ रहे भ्रम से तो बौद्धादे चित्तादो चेतनत्व भ्रम दर्शनात दर्शनाथ आत्मत्व भ्रम दर्शनात चेतन है आत्मा इसलिए चेतनत्व है ना आत्मत्व भ्रम तो जो अनात्मा है चित्तादि उसी में आत्मत्व का भ्रम तार्किक बौद्ध तथा तार्किक आदि को होने के कारण ये माना जाएगा कि आत्मा के अभिव्यक्ति की योग्यता चित्त में स्वभावता है आगे हैं ततचितिते परमात्मनो अभिव्यक्ति संभवात् चेतसा जेयत्व उच्यते तो तत यानी चित्त में चेतन आत्मा को ग्रहण करने की अभिव्यक्त करने की स्वाभाविक योग्यता होने से ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा तो चित्ते परमात्मनो अभिव्यक्ति संभवत। तो परमा चित्त में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो सकती है क्योंकि स्वभावतः उसमें योग्यता है चेतसा जेयत्व उचेते तो चित्त आत्मा नहीं है आत्मोपलब्धि का साधन है जिसे आत्मा समझते हैं वह तो आत्मा नहीं आत्मज्ञान का साधन है ऐसा बताया जा रहा है तो चेतसा ज्ञेयत्व इति संभावनार्थम आहो इसी की संभावना के लिए ये तृतीय पाद हैं चित्तम चित्त सर्वतम प्रजाना ये तृतीय पाद इसका अर्थ करते भाष्कर भगवान की प्राण यानी सह इंद्रिय चित्त सर्वतरण प्रजा वोतम यानी व्यात येन यानी ये येन चेतन तो जिस चेतन आत्मा से समस्त प्रजाओं का चित्त व्याप्त है जिस चेतन से वह चेतनात्मा चेतसा वेदितव्य ऐसा कहा जा रहा है तो प्रजा के समस्त चित्त में आत्मा कैसे व्याप्त हैं इसे समझाने के लिए दो उदाहरण बताए जा रहे हैं आत्मा की चित्त में व्याप्ति इस प्रकार से है क्षीरम वह न काम इव अग्निना तो दूध जैसे घी से व्याप्त है दूध में घी है तो कौन से भाग में घी है और कौन से भाग में नहीं है तो दूध में तो सर्वत्र घी है कण कण में घी है वो जो दूध के कण कण में व्याप्त घी हैं वह एक विशेष प्रक्रिया से दूध से निकल आता है लेकिन है उस घी की घी की व्याप्ति सर्वत्र दूध में ऐसे प्राणियों के समस्त चित्त में ये चेतन व्याप्त हैं जैसे दूध में घी व्याप्त हैं का अग्नि की व्याप्ति है तो वह काष्ठ के एक देश में और एक देश में नहीं ऐसा नहीं सर्वत्र काष्ठ में अग्नि जैसे व्याप्त है, ऐसे प्राणी के सर, चित्त में सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा चेतन चेतन की व्याप्ति इस प्रकार है प्राणियों के समस्त चित्त में व्याप्ति यानी संबंध तो इस प्रकार यानि प्राणी मात्र के चित्त में चेतन अभिव्यक्त है अभिव्यक्त होने से उस चित्त से परमात्मा को जाना जा सकता है परमात्मा में परमात्मा की चित्त में व्याप्ति होने से परमात्मा को जानने का वो साधन बनेगा परमात्मा से व्याप्त चित्त ये दिखाने के लिए परमात्मा की व्याप्ति इंद्रियों सहित तो चित्त में बताई गई कि प्राण्चितम सर्वम ओतम प्रजाना ते लिखा भाष्य में भास्कर भगवान ने कि क्षीरम स्नेह काव अग्निना सर्वम सर्व प्रजा अंतक चेतनावत प्रसिद्ध लोके इसका उत्तरण है टीका में नहीं टिप्पणी में तीन नंबर टिप्पणी में कि तत्र प्रसिद्धिम सर्वम प्रसिद्धि सर्व तत्र त्राने परमात्मा की व्याप्ति प्राणी मात्र के चित्त में है ये जो तृतीय पदार्थ हैं इस तृतीय पदार्थ में लोक प्रसिद्धि को भी बताया जा रहा है संवादक के रूप से लोक प्रसिद्धि भी इस अर्थ का समर्थन करती है कि सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरण चेतनावत प्रसिद्ध लोके लोक में यह प्रसिद्ध है सुनिश्चित है क्या कि प्रत्येक प्राणी का अंतकरण चेतनावान है चिदाभास से युक्त है यह लोक में प्रसिद्ध है अंतकरण जहाँ रहता है वहाँ चिदाभास अंतकरण में पड़ता है तो उसे लोक में चेतन कहते हैं चेतना युक्त जो हैं उसे चेतन कहते हैं और युक्त कौन है अंतकरण इसलिए वो चेतन है और वो जहाँ नहीं हैं घटादि में उसे लोक में जड़ कहते हैं तो इस प्रकार ये जो लोक प्रसिद्धि हैं कि जिसमें चेतन की अभिव्यक्ति है यानी चेतना है वह चेतन और जिसमें चेतन की अभिव्यक्ति नहीं है चेतन विद्यमान होने पर भी घटादि के अधिष्ठान के रूप से घटादि में भी चेतन विद्यमान है लेकिन उसमें चेतन की अभिव्यक्ति नहीं है क्यों तो चेतन को अभिव्यक्त करने वाला अंतकरण न होने से इसलिए घटादि की प्रसिद्धि जड़ तूपेण है और चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात में अंतकरण रहता है तो वहाँ पर चेतन की चेतना भी अभिव्यक्त है अभिव्यक्त होने से वो चेतन करके प्रसिद्ध हैं चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संगत। तो ये जो लोक प्रसिद्धि हैं ये भी इसी अर्थ की ज्ञापिका है कि चेतन आत्मा की व्याप्ति प्राणी मात्र के चित्त में है और चित्त संबंधी प्राण शब्दित इंद्रियों में है यह लोक प्रसिद्धि से भी निश्चित होता है इस दृष्टि से भास्कर भगवान ने लिखा कि सर्वम ही प्रजा अंतकरण चेतनावत प्रसिद्ध लोके आगे हैं यित्ते क्लेादी मल वियुक्ते शुद्धे विभवती विभवतीश उक्त आत्मा तो चौथे पाद का कर रहे हैं यदि से इसका अवतरण है टीका में ओतम चैतन्य तहि चित कि ब्रह्म स्वतः अप्रोक्ष त आह इति तो कहते हैं सर्वस्य चैतन्येन नोतम चित्तम पद का ध्यान कर देना वहां सर्वस्व ऐसे छपा हैं होना चाहिए सर्वस्व टीका में तरही के पहले सर्वस्व ऐसा छपा है वो स्व नहीं स्य है वो को ये बनाना तो वोतम चैतन्य चैतन्यन चैतन्यना सर्वस्य यहाँ पर वोतम के पहले चित्तम पद का अध्यार करना तो सर्वस्य चित्तम चैतन्यन वोतम और तरी शब्द के अनुरोध से चेत पद का भी अध्यार करना तो ऐसा अन्वय करना कि सर्वस्य चित्त चैतन्येन ओतम चेत इतने का अर्थ निकलेगा कि सभी प्राणियों का चित्त यदि चेतन आत्मा से व्याप्त है ओतम यानी व्याप्तम चेत यानी यदि तर् शब्द का अर्थ निकलेगा तब तो सर्वस्व पद का चित्ते के साथ भी अन्वय करना तो सर्वस्व चित्ते किमि ब्रह्म स्वतः अप्रोक्षम न भवति। यदि सबके चित्त में चेतन आत्मा की व्याप्ति है तब तो सबके चित्त में ब्रह्म का अप्रोक्ष हो जाना चाहिए तो क्यों सबके चित्त में ब्रह्मा मैं के रूप में अनुभव में नहीं आता अप्रोक्ष नहीं होता ये प्रश्न हुआ इसका समाधान करने के लिए चौथा पाद है यस्मिन विशुद्धे विभो सात्मा। इसका अर्थ कर रहे हैं कि यश्च चित्ते क्ले शादी मल क्लेशादिमलुक्ते शुद्धे वी विभवती में व छूट गया है भाष्य में वी भत्ते ऐसा हुआ ना भ के बाद में और त तो के पहले व होना चाहिए हाँ पुराने में नहीं है तो चित्ते तो चित्त के विशुद्ध होने पर यानी क्लेशादी मलों से रहित होने पर एक यानी उक्त आत्मा चेतन अनु आत्मा, अणुआत्मा उक्ता आत्मा है विभवती, विभवती का अर्थ करते हैं वी का अर्थ करते विशेषण और विशेषण का कर दिया स्वेन आत्मना और स्वेन आत्मना का अर्थ निकलेगा निरूपाधिकेन रूपेण उनका जो आत्मा का जो निरूपाधिक स्वरूप है जीव भाव है सोपाधिक स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप है ब्रह्म भाव तो स्वेन रूपे स्वेण आत्मना का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मात्मना ब्रह्म रूप से यह आत्मा भवती भगवती का अर्थ हैं आत्मा प्रकाशयति विभवती का अर्थ निकला विशुद्ध चित्त में आत्मा ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त होता है अप्रोक्ष होता है प्रकाशयति का अर्थ हैं अपने आप को अभिव्यक्त करता है साक्षात् आत्मरूप से प्रकट होता है आत्मा सबके चित्त में व्याप्त होने पर भी स्वस्वरूप से यानी ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त होता है उस चित्त में जो मलादि क्लेशों से रहित है क्लेशादि जो मल हैं उन अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और चंचलता ये सब मल हैं और इनसे रहित हैं जो चित्त उसमें निर्विशेष स्वरूप यानी ब्रह्म आत्मरूप से अभिव्यक्त होता है और क्लेशादि से युक्त चित्त होगा तो उसमें वह रहने पर भी व्याप्त होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होता जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं वहाँ पर भी पानी है पृथ्वी में लेकिन यहाँ बैठे बैठे इसी स्थान से पानी को निकालना चाहेंगे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे और पानी के बीच में आवरण है, ये पृथ्वी हैं और पृथ्वी के कई प्रकार हैं मिट्टी हैं कंकड़ हैं रेता बजड़ी हैं बड़े बड़े पत्थर हैं और ये सब आवरण जहाँ से हट गए हैं वो रादी में तो वहाँ से हम पानी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं ऐसे चित्त भी उस पृथ्वी के तरह हैं ब्रह्म पानी के तरह हैं और चित्त जैसे पृथ्वी दो प्रकार की हुई है न एक तो पानी और पानी को चाहने वाले के बीच में जो आवरण है उससे रहित को बोर आदि जहाँ किया है वह पृथ्वी वहाँ पर पानी उपलब्ध होगा और जहाँ वह आवरण विद्यमान है वहाँ पानी उपलब्ध नहीं होगा तो इस प्रकार ये पृथ्वी के दो रूप है ऐसे ही चित्त के भी दो रूप हैं मल युक्त क्लेशादिमलुक्त मल रहित तो क्लेशादि युक्त चित्त में ब्रह्म रूप से आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होगी और क्लेशादि मल से रहित चित्त में ब्रह्म की आत्म रूप से अभिव्यक्ति होगी ये कहा कि यस्मिन यशुद्धे विभोद तेषात्मा तो यस्मिन् चित्ते यस्मचिते क्लेशादीमलुक्त शुद्धे विभवतीभवत उक्त आत्मा विशेषेण स्व आत्मना आत्मा अंतिम मंत्र है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल